पावहि पावि पावहि मोह हरि विमूर्ति हरिमुखन धरमी पुर नर भरती प्रीति मय गायी सुभा भाई अब प्रतुचरित सुन हु पावन शरत जन सुर नर मुनि भावन एक बार सुन तु सुन सुहाये ज कर भूषण राम कर भूषण राम बनाए सीता ही पवीराए प्रभु प्रभु सागर बैठे फटिक सिला पर सुंदर सूरपति शुद्ध धरिवार रभुपति बलखा दिन बिपि निका सागर था महामंदमति पावन सा कारण शोचर कि मंदनति कारण कारण कागा गागा सदारुधिर रघुनायक जाना सीख धनंदायक संधाना चित्रपाल रुनायत सदा बीन करासन आई दिन छो रखय गुणी अरण कांड से भगवान के चरित्रों का जो वर्णन है वो एक दूसरी दिशा पर मुड़ता है और जो अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन था ये असरों का संहार तो उसके लिए भूमिका तैयार होने यद्ययोध्या से भी भगवान राम चित्रकूट में ही आए आगे चल कर के असरों का विकास करना है लेकिन अभी तक वो बात प्रकट नहीं हुई लेकिन अब यहाँ से अरण्य कांत से वो उसके लिए तैयारी उसी प्रकार की होने लगती है और लक्षण दिखाई देने लगते हैं कि आगे अब जो वो असरों का संहार होगा इस समय जो भगवान की लीलाएं हैं वे जैसी होने जा रही है तो सी जी पहले ही से समझते हैं कि श्रोता लोगों के मन पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी और जो प्रतिक्रिया होगी उसका समाधान पहले कर देना चाहिए समझने की आगे लोग बात क्या समझेंगे इसलिए वो हो इस दो में बोल देते हैं कि उमा राम को गोढ़ उमा संबोधन है पार्वती के लिए मैं शंकर जी कथा सुना रहे हैं तो उनसे कहते हैं पार्वती जी देखो भगवान राम के गुण बड़े ही गुण हैं गूढ़ उनके किस प्रकार की क्या कार्य करते हैं कैसा उनका स्वभाव है क्या है उसकी गहराई तक जाकर के उसके तात्पर्य को समझना आसान बात नहीं है गूढ़वर हास्यात्मक है बहुत साहब उनके चरित्र में और उस गुणता के कारण से दो प्रकार के प्रभाव लोगों पर पड़ते हैं जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसके पर प्रभाव पड़ता है उनका चरित्रों का तो कहते हैं कि पंडित मुनि पावन बिरति, जो पंडित मुनि है उनको तो भगवान के इन चरित्रों को जो आगे होने जा रहे हैं देख करके सुन करके वैराग्य प्राप्त होता है वैराग्य एक अच्छा गुण लक्षण है आध्यात्मिक विकास का व्यक्ति का होता है तो ये कल्याणकारी प्रभाव उसको पड़ता है और पावन ही मोह विमोह और जो पंडित मुनि नहीं वो लोग हैं ये तो पावन मोह वे मोह में पड़ते हैं मोह भगवान के चरित्रों को सुनकर के मोह उत्पन्न होता है अब देखो तो ये बड़ी विचित्र बात है भगवान के चरित्रों को सुनकर के तो मोह दूर होना चाहिए लेकिन ऐसी स्थिति होती है कि मोह उत्पन्न होता है पावन मोर जे ये हरिभिमुख न धर्मरति इन बातें होता जो लोग हरिमूर हैं और हरिभिमुख हैं और जिनमें धर्मरति नहीं है ऐसे लोगों में मोह उत्पन्न होता है यहां मोर होने का कार्त यह है कि वो बिक्री का लगाते हैं भगवान का चरित्र का प्रयोजन एक है राहत तो उसका कुछ है लेकिन उसको समझते बिल्कुल उसको उल्टा है मोह जो है विपरीत बुद्धि को कहते मोह विपरीत बुद्धि विपरीत बुद्धि कहते जैसे सब स्वरूप परमात्मा है तो उसका विज्ञान होना नहीं और जगत जो मिथ्या है उसको मान लेना तो विपरीत बुद्धि हो गई तो यही विपरीत बुद्धि भगवान के संबंध में इस प्रकार की हो गई कि भगवान लेके परम ब्रह्म परमात्मा है उन्हीं अवतार दिया हुआ है और उनके परम पवित्र चरित्र हैं लोक कल्याणकारी हैं लेकिन यदि व्यक्ति में सुनने वाले व्यक्ति में ही दुर्बलता हुई तो उसका अनपकारी उसका तात्पर्य उसका समझ का और ये प्राय देखा भी जाता इस प्रकार के कि अपने साथ प्रकार के गूढ़ सास रहे जिनको कि पढ़ करके कभी कभी लोग जो है वो पूजात लगा लेते हैं और ये सारे संसार में एक प्रसिद्ध बात है ये एक मनोवैज्ञानिक बात है कोई यही अपने ही हानि की बात नहीं है इविनस एन कोड पाइगल ये बात प्रसिद्ध है शहरी जो है वह महान भूत महा माने आधार प्रस्त लोग भी ये कह सकते हैं कि देखो बाइबिल में तो ऐसी लिखा था जैसा हम करते हैं तो था था था। हम तो कैसे लिखा देते हैं हम कौन उससे गलत काम करते हैं ऐसी के हमारे शास्त्रों को तो भी जो इस प्रकार के मूल परिजिमों को धर्म रखें नहीं है वे लोग उससे उल्टा लगा लें अब कैसे उल्टा लगा रहे हैं अब आप देखिए आगे चलकर होगा वहाँ वहाँ तो इस प्रकार के विभिन्न अर्थ लगते हुए आपको दिखाई दे और उस आदमी कुर्सी राशि इस प्रकार के दर्जन करते हैं जिससे कि कुछ व्यक्ति तो एक प्रकार से अर्थ लगाते हैं और दूसरे व्यक्ति उसके दूसरे प्रकार पे अर्थ लगाते हैं गीता चार दिन हम लोग करते हैं बार बार देखते हैं उसको तो जैसे ही कैलाश का था प्रारंभ था होता है और, और अर्जुन अपना विकास का वर्णन करता है और ये भगवान के सामने रखता है सिक्का इस युद्ध के करने से फायदा सारे परिवार करने लोग मारे जाएंगे अगर हम युद्ध बंद कर दें और चले जाएं और भीख मांग के खा लेंगे चलो हमारे जीवन इस प्रकार से हो जाएगा पूर्ण तो कम से कम इतना घट आप बचेगा लेकिन भगवान कृष्ण इस बात को नहीं मानते तो अब जब लोग सुनते हैं सचै तो लगाते हैं कहीं भगवान कृष्ण ने अर्जुन की बुद्धि को बिगाड़ा तो अर्जुन कितनी अच्छी बात बता रहा था कि कई लोगों का जीवन बच जाता रक्षा हो जाती इतना बहुत तो, इतना महान बात बोल रहा था और देखो भगवान ने उसकी बुद्धि को ऐसी सदबुद्धि को प्रश्न दिया यह पांच लगा अब देखो ऐसा अर्थत लगता है जिनको कि पता नहीं कि धर्म धर्म क्या है जिनको ये पता नहीं कि परमात्मा एकमात्र सब स्वरूप है भगवान कृष्ण की बुद्धि को कौन प्राप्त कर सकता है पर धर्म परमात्मा ही है और उनमें जो विश्वास जिनको की नहीं है उनमें जिसको भी क्षमता है ऐसे व्यक्ति की ये बात कहेंगे ऐसी जितनी बुद्धि आ जाए ना साफ आगे तीन बातें देखिए इसमें ध्यान दिए जिससे कि सात प्रो उल्टे रहने लग जाते हैं दूसरी तो बात ने यहां बता दिया एक तो ये है कि जिन्हें धर्म में रही नहीं मतलब अधर्मी लोग हैं साफ रहने वाले व्यक्ति हैं जिनको साफ कराने का कोई ज्ञान ही नहीं है अध्यात्मिक विद्या शास्त्र विद्या इनका कुछ ज्ञान नहीं है जो आचार हुए हैं ऐसे व्यक्ति शास्त्रों का उदास लगाता है दूसरी बात ये कि विमुख अब जब में ही नहीं है तो भगवान से भी विमुख होंगे विरोधी होंगे भगवान दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं एक भगवान की प्रतिविधिता मुख है अनुकूल है और दूसरे उनके जो प्रतिकूल है जो ये बैठे परमात्मा है ही कहा जगत अपने आप चला प्रकृति से चल है सब प्रकृति से चला रही है जीवन हमारा प्रकृति से चल रहा है बाढ़ प्रकृति है बस प्रकृति से चला है, है, तो तो है।, है ने। ने। और कुछ करा है न है और न हो सकता है न आ सकता ऐसे समझने वाले व्यक्ति हैं वो भी स्वेच्छा कार्य है और वो भी शास्त्रों का प्राप्त के विमूह लोग हैं एक मूल है एक विमूह है मूल व्यक्ति तो वे लोग हैं जो देहाभिमानी है और सही भाव में ही रहने वाले हैं परमात की तरफ न स्वर्गान की तरफ उनका कोई ज्ञान है न का ज्ञान है ऐसे व्यक्ति मूढ़ व्यक्ति हैं। विमूढ़ से कहीं कहीं इस तो प्रकार से तो प्रयोग किया गया कि जहां व्यक्ति ये जानता है कि जगत क्या है जीवन क्या है परमात्मा क्या है लेकिन जानते हुए भी नहीं मानता ऐसा नहीं कि उसने पढ़ा लिखा नहीं कहें सुना नहीं जानता है लेकिन फिर भी उसकी विपरीत आचरण करता है विपरीत रास्ते पर चलता है तो शास्त्रकारों का कहना यह है कि मूल लोगों को तो सुधार हो सकता है सही रास्ते पर आ सकता है लेकिन विभिन्न लोगों का को कोई इलाज नहीं है। ये सब बातें हैं शास्त्रकारों से तो रोज की विचार की बातें हैं ऋषि मुनि लोग शब्द ये जो भी हैं वो बैठ बैठ कर कैसे चिंतन करते रहे विचार करते रहे कि क्या स्थिति है व्यक्तियों की मानसिक स्थिति क्या होती है कैसे सोचते हैं कैसे क्या करते हैं कैसे संस्कार बनते हैं कैसे स्वभाव बनते हैं कैसे उत्थान होता है कैसे पतन होता है यही सबका सबका विषय वही विचार करने के तो बार बार उसी पर विचार करते रहे तो ये तीन प्रकार के व्यक्तियों को बता दिया कि ये लोग हैं ऐसे लोग पावज मोह भगवान की चित्र को सुनते हैं तो मोह पाते हैं विपरीत अच्छा आते हैं दो उदाहरण के लिए यही से याद रखे हैं एक तो जैसे आदि की कथा अभी हमने पढ़ी तो उसमें देखते हैं कि भगवान राम सीता जी का श्रृंगार करते हैं फूल चुनते हैं श्रृंगार करते हैं तब देखो बिजली वनों को सात लगाएंगे कि ऐसा ही तो करना चाहिए हा? यही तो जीवन का उत्तम रूप है और भगवान ने भी यही किया भगवान कृष्ण ने भी यही किया इसलिए यही हमको भी करना चाहिए एक हथियार है और दूसरा अर्थ ये है कि देखो भगवान ने जब इस प्रकार किया उसका परिणाम क्या हुआ सीता जी का हरण हुआ और भगवान राम रोते फिरे तो रोते फिरे तो फिर हमको जरा सावधान रहना चाहिए इस चक्कर में हम न पढ़े ये माया हरि प्रबंध है जब भगवान राम को विवाह बुला सकती है तो हम इससे चक्कर में क्यों बड़े दूर रहना चाहिए अभी क्यों तो बता सकता है कि कौन सा सही है अब सही है इसके लिए अब बुद्धियां अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होगी एक प्रकार की बुद्धि होगी तो पहले ये सही है दूसरी प्रकार की बुद्धि होगी तो ये सही है और जिसको भी वो सही से मानेगा वो अपनी ही बात को हटधर्की करेगा और दूसरे की बात को माने ही नहीं, नहीं तुछ तो बाहर जरूर बातें करते हैं ये बात यहां पर तुलसीदास ने कही है रामायण में कम से कम चार छह बार इसको रिपीट किया है तुलसीदास इस भगवान के चरित्र इस प्रकार के हैं भगवान राम की चरित्र वो है जबकि मर्यादा प्रशोत्तम हैं, मर्यादा में रहते हैं ज्यादा गृहता में नहीं आती है भगवान कृष्ण की चरित्र तो इसमें भी ज्यादा गुण है उसमें दौर लेने की आ जाती है और तो इनको समझने के लिए फिर व्यक्ति को ज्ञानमान व्यक्ति हो समझदार व्यक्ति हो सात्विक बुद्धि का व्यक्ति हो हो इनके इनके से इनको समझने में क्या राहत है इस प्रकार पंडित मुनि का वही वीरती जो मुनि है पंडित हैं या फिर इनको दोनों अलग अलग कर लो तो पंडित होंगे तो उनको बैराज्य प्राप्त होगा मुनि होंगे तो उनको बैराज्य प्राप्त होगा लेकिन कहीं कहीं तुलसी रात ने मुनि शब्द प्रयोग किया है वहां माया के लिए कहा है कि तो देखो माया ऐसी प्रबल है कि सुनर मुनि इन सबको माया छोड़ लेकिन वहां पंडित का नाम छोड़ दिया मैंने जहां कहीं माया घेरती है वहां पर मुनियों को भी माया घेरती है ये तो बोला लेकिन पंडित भी माया में पड़ जाते हैं कैसे नहीं बोला इसके बाद पंडित शब्द जैसे गीता में प्रयोग हुआ है पंडित आश्रम दक्षिणाहा मैंने आत्मज्ञानी तत्व ज्ञानी परमात्म दृष्टि जिनके है ऐसे लोग जो है वो तो पंडित हैं लेकिन मुनि अभी साधक है साधना कर रहे हैं मनन कर रहे हैं तत्व तक, तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं जब तक की अंतिम दृष्टि परमात्मा दृष्टि व्यक्ति के अंदर यथार्थ रूप में नहीं आ जाती और साधना के काल में किसी सीढ़ी का है तब तक, तक उसे माया झूल सकती है और उसको चक्कर में डाल सकती है लेकिन जब उसमें परमात्म तत्व के दर्शन हो जाए उसकी उपलब्धि हो गई उसमें दर्दा आ गई तो फिर माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती फिर तो ऐसे व्यक्ति जो ज्ञानवान हैं तत्व ज्ञानी व्यक्ति हैं तो भगवान के चरित्रों का ऐसे गहन चरित्रों का विगू चरित्रों का वर्णन भी करते हैं सुनते भी हैं और कई लोग नहीं पकते व्यक्त ही रहते हैं शुभदेव में जैसे व्यक्त पुरुष भगवान कृष्ण की राशलीलाओं का वर्णन करते हैं बड़े आनंद पूर्वक करते हैं कोई विकार नहीं आता तो दिखाई देता है कि परमात्मा की लीला परमात्मा का नर्तन किस प्रकार से वो परमात्मा जो सर्वोपरि है सर्वेता है सदा संतुष्ट करके है उसको क्या कामना वो निष्काम निष्ठांत जिस प्रकार से उसकी लीला चल रही है इस जगत में उसको भाव रखते हुए लीला का वर्णन करते हैं आनंद जो भगवान का परमात्मा का आनंद है वो किस से मूर्खमान होकर फैल रहा है उसी का वर्णन करते हैं और उनके मन में कोई विकार नहीं आता लेकिन जिनके के मन में विकार होगा तो वही उस कथा को सुनकर के उनके मन को दिखाई देने लगा तो को। ये तो संसार में भी लोक में भी कहीं है ऐसा नहीं दिखाई देता कि इस प्रकार से ऐसा नाच होने लगे ये तो अति हो गई लोगों को इस प्रकार सूझने लगे। तो अब किसी को माने ये है एक प्रकार की श्रद्धा दे सके तुलसीदास तो जी ने आगे के लिए एक भूमिका तैयार कर ली माने अब ये नहीं कहते कि जो मुंह लोग होंगे वो वो में पढ़े लिखने पक्ष लगाएंगे कहने का तात्पर्य ये है की जरा सदबुद्धि रखे और इस भगवान के चरित्रों के रहस्य को समझने का प्रयास करें उनकी जनता दर्थ, लगा करके अपने मन को दूषित न करें सावधान कर देने के लिए कहा उसके पार्थर्य को समझने का प्रयास करें गुण क्या है पूर्ण रथ पुत्री की महिलाई अब तुलसी राशि जो पिछले अध्याय से इस तो अध्याय का संबंध जोड़ दें प्रीति में आई पिछले अध्याय में अयोध्या वासियों की और भरत की भगवान में जैसी प्रीति है उसका हमने वर्णन किया मुख्य विषय कांड का यही था कि भगवान राम का तो वनगमन का आदेश हो गया पिछले आयोधन लेकिन अयोध्या वासी और भरत तो उनका सबका भगवान जैसा प्रेम था वो सब प्रकट हुआ उस कारण से और उसका वर्णन तुलसीदास ने किया और मत अनुरूप अनूप सुहाई लेकिन वो भरत का जो प्रेम अयोध्यावासियों का जो प्रेम था वो बड़ा सुंदर प्रेम है और अनूप है मैंने उपमा रहित है उसकी तुलना में कोई दूसरा नहीं कहा दिखा जा सकता जो भरत का जैसा प्रेम भगवान राम में है ऐसा आने का कहा मिलेगा इसलिए अनुपम प्रेम और कहते हैं जो हमने वर्णन किया वो समग्र वर्णन नहीं हुआ मत अनुरूप मैंने जितनी बुद्धि थी उठा हम यदि है ये भी रामचंद्र मानस में बार बार आता रहता है शंकर जी पार्वती जी कथा सुनाते हैं तब वहाँ यही कहते हैं कि देखो तुमने तो जो पूछा है भगवान के शस्त्रों को हम सुनाते हैं लेकिन जैसे हमारी मत है बुद्धि है जितना हम सुना सकते हैं उतना सुनाएंगे कथा जब समाप्त हो गई तो उत्तर में देखेंगे शंकर जी फिर कहते हैं कि देखो सारी कथा हमने उनको सुना जैसे हमारी समझ की, जितनी समझ में आई जितनी है तुमको सुना दी कार्पति जी को भी जब वो कथा सुनाते हैं जब को वो कथा सुनाते हैं सब वो भी इसी प्रकार से कह देते हैं कि भाई यहाँ तक हमारी बुद्धि जाती है जहाँ तक हम उनकी तरह को सुनाते हैं तो सभी लोग जो कथा सुनाने वाले हैं यही कहते हैं कि ये भगवान के चरित्रों का कोई अंत नहीं और उनकी गूढ़ता का तो यंत्र नहीं कहां तक हमारी बुद्धि वहां तक जाएगी कहां तक क्या समझेगी लेकिन जहां तक समझ में आता है जहां तक हम वर्णन करते हैं तो जैसे भगवान के चरित्र तो गृढ़ है गंभीर है वहां तक पहुंचना मुश्किल है ऐसे ही भरती के चरित्र और उनका प्रेम कितना गूढ़ है तो कहा तो मो लेकिन फिर भी उसको अंत न मान लेना चाहिए वो और मिलेगा तो ये तो अयोध्या कांड की बात स्मरण दिलाई अब कहते अब प्रभु चरित्र सुनहुव पावन अब अयोध्या वासियों तो का भक्त चरित्र हो गया अब भगवान श्री राम जी के चरित्र सुनो आगे की कथा कैसे कैसे क्या चलती है तो उसको अब वहां का उसका वर्णन करते हैं अब प्रभु चरित्र सुनहुवती पावन भगवान श्री राम जी के परम पवित्र चरित्र हैं उनका वर्णन मैंने कहने के बात करी अभी तक हम भरत के चरित्र का वर्णन कर रहे थे नंदीग्राम में भारत है वहां रह करके राज्य शासन चला रहे हैं स्वयं तपस्या कर रहे हैं इस प्रकार का जीवन वहां चल रहा था अब तुलसीदास तो जी कहते हैं अब वहां से चलो अभाव चित्रकूट अब देखो भगवान राम चित्रकूट में क्या कर रहे हैं कदम सुन मुनि भावन कहते कि जो परम पवित्र चरित्र भगवान पन्न कर रहे हैं चित्रकूट में कर रहे हैं और नर सुर नर मुनि भावन देवताओं को मनुष्यों को मुनियों को ये बडी ही प्रिय लगने वाले जो भगवान के चरित्र हैं उन चरित्रों को अब तुम सुनो एक बार सुम कुसुम सुहाये अब अभी यहां से वहां चित्रकूट की कथा होती है चित्रकूट में आ गए अब एक बार भगवान ने एक बार करके मने अब भगवान तो चित्रकूट में रहते ही रहते हैं फिर तो एक दिन की घटना सुना देते हैं रोज रोड की घटना कहां तक तो सुनाई जाए कितने वर्ष तक कई वर्षों तक चित्रकूट में ही रहे उतने वर्षों तक क्या जाकर भगवान करते रहे चित्रकूट में तो उसका सबका वर्णन कहां तक किया गया कहीं कहीं राजनों में आता है कि भगवान ने अगले चरित्र चित्रकूट में रहकर के कि किए जिनका कि इन ग्रंथों में उनका वर्णन नहीं है एक जगह कहीं इस प्रकार का आता है कि भगवान को सौ चरित्र करने चित्रकूट में रह उसमें से निन्यानवे चरित्र चरित्रों कर चुके उनकी चर्चा नहीं आई वो तो गूढ़ चरित चरित्र रहे करे रहे जब सवा चरित्र आया तब तो उस समय यह जयंती की कथा आ जाती है तो कुछ कथा का वर्णन कर लेते हैं इस प्रकार के अनेक चरित्र उसके पहले हो चुके हैं और इस कथा का इसलिए वर्णन करना पड़ता है कि इसमें एक विशेष घटना घट गई तो उसके संबंध हो गया उससे और ये घटना जो है वो कई प्रकार से महत्वपूर्ण है इसलिए इसका उल्लेख कर देते हैं बाकी उन्होंने जो निन्यानवे चरित्र जो उन्होंने दिनों तक करते रहे वहां चित्रकूट में उनको उनका वर्णन नहीं करते एक बार चुनकुसुम सुहाये एक बार भगवान श्री राम जी ने क्या किया कि फूल और निजी तरह फूल राम बनाए और भगवान ने अपने हाथ से ही फूल चुने अपने हाथ से फूलों के आभूषण बनाए आभूषण बनायी बहुवचन में माने अनेक आभूषण बनाए सिगमे के लिए भी गले के लिए भी पैरों के लिए भी हाथों कलाइयों के लिए भी सारे शरीर में सीता जी के पहनाने के लिए उन्होंने बजाय सोने चांदी के और मणियों के आभूषण किए फूलों के, के आभूषण बनाए तरह तरह के रंग बिरंगे रंग फूल चुने जहां सोने के आभूषण की जरूरत थी वहां सर्णम रंग के फूलों के बना दिए और जहां चांदी के आभूषणों की जरूरत थी वहां सफेद फूलों के बना दिए जहां कहीं वहां मणियां लगानी था वहां नीले पीले उन फूलों को लेकर के लगा करके उनके बीच में सजा दिए और इस प्रकार से आभूषण बनाकर के तैयार निजीकर के मैंने स्वयं ऐसा लक्ष्मण जी से नहीं था कि देखो तो थोड़ा फूल आओ थोड़े आभूषण बनाने हैं या बनवा लो ये सब लक्ष्मण भी वहां नहीं था अकेले भगवान राम हैं सीता जी हैं भगवान राम ने अपने हाथ से फूल चुने अपने हाथ से आभूषण बनाए और फिर सीता ही पहिराए प्रभु सादर और फिर बड़े आदरपूर्वक भगवान श्री राम जी ने सीता जी को तो सब पहनाये सीता जी को सजा दिया ऊपर समुद्र तट फूलों से सज गए सीतराये प्रभु सागर बैठे फटिक शिला पर सुंदर और उस समय सीता जी इस फटिक शिला पर बैठे हुए वहीं पर उनको बैठाल करके सजाया मंदाकिनी की धारा रही है। उसी के पास ही तट के ऊपर सफेद पत्थर का बिल्लोर पत्थर का स्फिक का पत्थर एक बड़ा सरखा हुआ अब भी उसकती करके एक सफेद पत्थर वहां है जैसे कैसे भी पौधा हुआ हो वो वहां पर जुद्विमान है उसके ऊपर बैठ करके सीता जी को उन्होंने श्रृंगार दिया बैठे फटिक शिला बड़ी सुंदर फटिक शिला वो बड़ी सुंदर शिला जो है वो बैठे अब इतने कह करके तुलसी राशि ने कथा को तो बहुत विस्तार नहीं करते लेकिन बालवी की कथा को देखो तो पता लगे कि फिर वहां का वर्णन करके जहाँ सटीक चला है आस पास बड़ा सुंदर बन है कानन तरह तरह के फूल खिले हुए हैं कक्ष भाव से तो उसमे पक्षी पस पक्षी पर्वतों पर बैठे हुए बच्चों की डालों पर बैठे हुए पक्षी बोट बोल रहे हैं किरण घूम रहे हैं वहाँ पर शीतलमंद सुगंध वायु प्रवाहित हो रही है ये सब वर्णन उस प्रकार का वहाँ पर जो शाकृतिक वर्णन है बड़ा दुष्पात किया है कि बड़ा ही अनुकूल वातावरणों समय प्रसन्नता तो का का आनंद का वातावरण है वहाँ पर भगवान ने फिर उपन में ऐसी उपवन में से फूलों को छटा करके सीता का श्रृंगार किया और उसी के मंथ में बैठे हुए भगवान श्री राम जी भी उसी शिला पर बैठे अब इसके बाद फिर एक बात और भी ध्यान रखनी है ये सब श्रृंगार इत्यादि करने के बाद भगवान श्री राम जी वहीं पर कर, सिलाकर ही लेट गए जी तो कहते हैं कि भगवान राम ने सीता जी बैठी हुई थी उन्हीं की जान पर से रखकर के रख करके अवस्थी बना ली और अपने लिए और लेट करके बंद कर अब अभी भी शब्द लीला है इस प्रकार से वो कभी अपने स्पष्ट हो गए आंखें बन अब इतनी देर में फिर क्या होता है की स्वरूप ये सब देवता में सब देखते रहते हैं लक्ष्मण गाय धूझ रहे हैं वहाँ आस पास कोई मनुष्य भले ही न हो लेकिन देवता हजरे रहेंगे वो तो, तो मरा ही रहते हैं तो आकाश में उन सब देवताओं ने देखा इंद्र ने देखा अग्नि ने देखा अन्य ने देवताओं ने देखा अरे ये तो भगवान राम के चित्र क्या बनने इसीलिए आए थे क्या जब देखो तब देखो तब, तब सीता जी का श्रृंगार हो रहा है और इस प्रकार का खेल हो रहा है किस प्रकार से इनका ये रहा है क्या इसीलिए बनने आए हैं ये क्या भूल गए कि हमारा कार्य इनको करना है ये रावण का बद करने की तरफ इनका ध्यान है ही नहीं है लेकिन सब करके हमारे कोई कुछ बोलता नहीं है चुप रहते हैं। तो जब देवताओं के बीच में इस प्रकार का देखते दुपचुप गुपचुप होते हुए सब इंद्र का एक पुत्र जयंत था उस जयंत को ये लगा कि ये लोग सब ये देवता इंद्रान हमारे पिता इत्यादि और दूसरे देवता लोग ही कहते हैं कि भगवान के अवतार है भगवान के अवतार और ये रावण का बद करेंगे हमको तो नहीं लगता है इसमें कुछ भगवान की अवतार होने का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता ये तो संसार के जैसे कामी पुरुष होते हैं ऐसे ये भी है। क्या भगवान भगवान इसमें क्या समय दिखाई देता भगवान ये बात उसकी समझ में आई और कहा कि अगर इसमें कुछ भगवत्ता है वास्तव भगवान है उन्हीं ने अवतार लिया है चलो जरा इनकी परीक्षा लेनी चाहिए पता चल जाएगा तो वो yes. आता है कहते हैं कि स्वरूप सुतधरी बायस बेसा